माहोले एक वक्त का किस्सा है एक गांव में एक बेवा रहती थी उसकी दो बेटियां थी बड़ी बेटी का नाम था स्टेला स्टेला बहुत ही रहम दिल और मेहनतगश थी छोटी बेटी बेला बहुत ही उस्ताख और आलसी थी पर और वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा मोहब्बत करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी और बड� तो वो स्टेला से पूरा दिन एक खादिमा की तरह मेहनत करवाती थी। स्टेला, ये सारा काम खत्म करो। तुम्हें अभी भी बाहर जाकर सूत काटना है। पीला, यहाँ आओ मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खालो। स्टेला ने जल्दी ही घर का सारा काम खत्म कर लिया और बाहर गई सूत काटने। हर दिन सौतिली और स्टेला सूत काटती रहती जब तक कि उसकी उंगलियों से खून बहने ना लगे। एक तोता कुएं के करीब रहता था। स्टेला सूत कातते वक्त उससे गुफ्तगू गु करती। एक दिन जब वो सूत काट रही थी, उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। और खून ने तकली को दागदार बना दिया। उसने तकली को कुएं पर धोने के ल अगर अम्मी को इसका ज्ञान हुआ तो बहुत खफा होंगी। स्टेला ने बहुत कोशिश की पर वो तकली को निकाल न सकी। वो दौड़कर घर गई और उसने अपनी सौतेली मां से कहा, अम्मी, वो तकली कुएं में गिर गई है। तकली के बजाय तुम क्यों नहीं कुएं में गिर गई? अब मैं दूसरी कहाँ से लाऊं? चाव और उसे कुएं से � रोते रोते स्टेला वापस कुएँ पर गई। तकली को कुएँ से बाहर निकालने के लिए पहले ही वो काफी मशक्कत कर चुकी थी। अब ये ना जानते हुए कि वो क्या कर सकती है, स्टेला खुद ही कुएँ में कूद गई। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक हरे-भरे घास के मैदान में पाया। सूरज अपने पूरे श्वाब पर थ हम्म hmm, कितनी अच्छी महक आ रही है। स्टेला आगे बढ़ी और कुछ दूरी पर उसने एक बेकरी देखी। वहाँ भट्ठी में डबल रोटियां पड़ी थीं। डबल रोटियां चिल्ला रही थीं। ये कुछ ऐसा था जैसे ये किसी किस्म का तिलस्मी इलाका हो। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, वरना हम सब जल जाएंगे। हम बहुत वक्त से स्टेला ने डबल रोटियों की सुनी और उन्हें भट्ठी से बाहर निकाला। शुक्रिया। स्टेला आगे बढ़ी और उसने एक सेब का दरख्त देखा। दरख्त भी बात कर पा रहा था। मेरे सारे सेब पक गए हैं। मेहरबानी करके इन्हें कोई दोने और खा जाए वरना ये सब सर जाएंगे। स्टेला ने दरख्त को बात करते सुना और वो दरख सेब जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगे स्टेला درخت हिलाती रही जब तक कि आखिरी सेब नीचे ना गिर गया फिर उसने सभी सेब एक तरफ इकट्ठा किए और वह चलने लगी जैसे उसने चलना जारी रखा वह एक झोपड़ी के पास पहुंची जहां उसने एक बूढ़ी खातून को देखा उस खातून के इतने खौफनाक दांत थे कि स्टैला डर गई और जैसे ही वह वहां से भागने लगी उस बूढ़ी खातून ने उसे آواز देकर बुलाया। मेरी میری بچی مجھ سے ڈرو مت اگر تم اچھی طرح سے میرے گھر کی دیکھ پھال کرو گی تو تم یہاں رہ سکو گی میں تمہیں ہر چیز مہیا کراؤں گی اس کے بدلی میں تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر دن جب تم میرا بستر بچھاؤ تو تم اسی پروں سے ڈھاک دو بلکل ویسے ہی جیسے زمین ڈھج جاتی ہے برف سے برف باری हर कोई मुझे मां हॉले पुकारता है मां हॉले ने स्टेला से इतनी मोहब्बत से बात की कि स्टेला वहां रुकने के लिए राजी हो गई स्टेला ने घर की बहुत अच्छे से देखभाल की हर दिन वो मां हॉले का बिस्तर वैसे ही बनाती जैसे मां हॉले ने उससे बनाने के लिए कहा था मां हॉले भी स्टेला से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और फिर उसे घर की याद आने लगी। माहोले मुझ पर इतना रहम करती हैं, वो मेरी इतनी अच्छे से देखभाल करती हैं, पर मुझे घर की याद आ रही है। स्टेला माहोले के साथ बहुत खुश थी, पर अब उसने सोचा कि वक्त आ गया है कि वो अपने घर लौट जाए। तो एक दिन उसने माहोले से कहा, माहोले, मैं घर वापस जाना � मुझे खुशी है कि तुम घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत वफादारी से काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगी। सचमुच? शुक्रिया माहोले। माहोले ने स्टेला का हाथ पकड़ा और उसे बहुत बड़े दरवाजे पर ले गई जो सोने का बना था। दरवाजा खुल गया जैसे ही तो उसके ऊपर सोना बरसने लगा इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती वो सिर से पांव तक सोने से ढक गई यह तुम्हारा इनाम है इतनी मोहब्बत से तुमने मेरी خدمت की और ये लो तुम्हारी वह तकली जिसे तुमने कुएं में गिरा दिया था स्टेला बस यह सोच रही थी कि क्या ये सब सच है या फिर एक ख्वाब है अपनी पूरी जिंदगी में किसी ने उससे इतनी मोहब्बत नहीं की थी उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गई। फिर दरवाजा बंद हो गया और स्टेला ने देखा कि वो अपनी सौतेली माँ के घर के सामने कुएँ पर खड़ी है। जैसे ही उसने उसे देखा, तोता आया और स्टेला के कंधे पर बैठकर जोर-जोर से कहने लगा, "वो, वो आ गई। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सोने की तरह खालीश है। वो वापस आ गई है।" � तो उसकी सौतेली मां और बेला उसे देखकर हैरत में पड़ गई क्योंकि वो सिर से पांव तक सोने से लदी थी उन्होंने खुशी-खुशी उसे अंदर आने को कहा स्टेला मेरी अजीजा, तुम कहां चली गई थी मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी और तुम्हें यह कहां से मिला स्टेला ने उन्हें सब कुछ समझाया उसकी वाव! इतना सारा सोना! अगर मैं बेला को भी वहाँ भेजूं, तो मैं बहुत ही दौलतमंद बन जाऊँगी। स्टेला की तरह सौतेली माँ ने बेला को भी कुएँ पर सूत काटने के लिए भेजा। बेला ने अपनी खुद की उंगली पर एक काटा जुबा दिया, ताकि उससे खून निकले। उसने वो खून तकलीफ़ पर लगाया और उसे कुए स्टेला की तरह ही उसकी भी आंखें घास के मैदान में खुली, जहां वो उठी और आगे बढ़ने लगी। वो बेकरी तक पहुंची, अट्ठी में डबल रोटियां चिल्ला रही थीं। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, वरना हम सब जल जाएंगे। हम बहुत अरसे से बेखूर रहे हैं, कोई हमें बाहर निकालो। तुम पागल हो गए पहला ने ऐसा कहा और आगे बढ़ी। फिर वो सेब के दरख्त के पास पहुंची। मेरे सारे सेब पक गए हैं। मेहरबानी करके इन्हें कोई तोड़े और खा जाए, वरना ये सब सड़ जाएंगे। तुम क्या पागल हो गए हो? मैं ये सेब क्यों तोडूं? क्या होगा अगर कोई सेब मेरे सिर पर गिर गया? उसने दरख्त से भी बड़ी गुस्ताखी से ब उसने स्टेला से उनके भयानक दांतों के बारे में सुना था। इसलिए बिना डरे वो माहौले के पास गई और उनसे काम मांगा। माहौले, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी खादिमा की जरूरत है। मुझे वो मुलाजमत दे दो। माहौले ने उसे पूरा काम समझाया कि कैसे वो चाहती थी कि हर दिन उसके बिस्तर के ऊपर पंख बि� र अगले दिन से उसने काम में कोताही शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ भी नहीं किया। आखिर में वो पूरा दिन सोने लगी। उसने यहां तक कि माँ हॉले के बिस्तर के ऊपर पर बिछाने की हिदायत की भी परवाह नहीं की। अपने बिस्तर के ऊपर पर ना देखकर माँ हॉले बहुत खफा हो गईं और बेला के पास जाकर उन्होंने कहा, मेरे बैला यह सुनकर खुश हो गई उसने सोचा कि अब उसे सोना मिलेगा मां हॉली उसे सोने के दरवाजे पर ले गई जैसे ही बैला ने दरवाजे की दहलीज लांघी बजाय सोने के उसके ऊपर कूड़ा करकट बरसने लगा यह तुम्हारा इनाम है उस तरह के काम के लिए जो کیا किया بند बंद हो गया और वह घर वापस आई तोते ने उसे देखा और कुएं पर बैठकर वह चिल्लाने लगा लो वो आ गई तुम्हारी बेटी बिल्कुल कुड़े की तरह बदसूरत है वो वापस आ गई है इसीलिए कहा गया है कि नकल को भी अकल की जरूरत होती है स्टेला की तरह पहला भी माहौले की झोपड़ी तक पहुंची पर अपनी आलस और काम टालने की अपनी आदत की वजह से वो घर पर कूड़ा करकट लेकर ही लौटी बजाय सोने के तो और ईमानदार होना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति